शिलाारम हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय शिला गोविंद जय जय गोलवृंडावन बिहारी जय ओम नमो भगवती पुराण पुरुषोत्तमाय ओ जयति पराशरसूनु सत्यवती हृदय नंदनों व्यास यमलगल वा ममृत जगत्पिबती विश्वसर्गसर्गा नवलक्षणलक्षत श्रीकृष्णाक्ष पर धाम जगद्धाम नमा तत् हृदय से प्रेरणया प्रवर्ति वराकूपोपि तो तस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्यदेवंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून् श्री वैष्णवाम श्री साग्र जात सह गणरघुनाथी तम सजी सजीव साइतम सवधूत पर्जन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्री कृष्ण, कृष्ण प सहगणलताश्री विशाखाविता आजालबितुजौ कनकावदीर्तनकमलायताक्ष विश्वभरौजवरौ युगधर्मौ वंदे जगत्कुण नारायण नमस्कृत्य नरम चमं देवी सरस्वती व्या तय मुदीर वाछाकुभ्य कृपा सिन्धुभ्य पत्ता पाव्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावोक हे भट्ट्युग्म सुमते रघुनाथदासजीव मे मते मा तुलसी काननम यत्र कानम पद्मना च पुराणपठनम तत्रि हरि बोलवृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राशेश्वरी राधा रानी की जय परमंगल श्री राधा सुधन विधि पूर्व प्रसंग में दो सौ अट्ठावनवा श्लोक टू श्री पूर्व प्रसंग में ये निरूपण कराए कि यदि कोई श्री राधाणी के चरण कमल का श्री कृष्ण के रूप का ध्यान करे तो रूप का ध्यान सुनकर के देख करके कि ये भक्त श्री कृष्ण के रूप का ध्यान कर रहा है राधारानी विचार कर रही है ये मेरे प्यारे के रूप का ध्यान कर रहा है तो राधारानी अत्यंत अत्यंत प्रसन्न हो जाती है कृष्ण के रूप का ध्यान करने पर और उस समय उनकी प्रसन्नता देख करके श्री कृष्ण उस व्यक्ति को श्री राधे का दास से प्रदान कर देते हैं तो कृष्ण के रूप का ध्यान करने पर श्री राधिका अपने कंकर्य का दान प्रदान कर देती हैं तो वे अत्यंत अत्यंत आनंदित हो जाती हैं तो कोई भक्त अपने चित्त में श्री कृष्ण के रूप का जब ये ध्यान करता है कि श्री श्याम सुंदर नील कमल के समान अंग कांति वाले हैं और मयूर मुकुट धारण कर रहे कर रहे हैं और ऐसे किशोर पीतांबर धारण किए हुए श्री कृष्ण उनका ये ध्यान कर रहे हैं ये बात देखकर के श्री राधिका अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं प्रसन्न होकर के भक्त को अपना कईकर प्रदान कर देती हैं कि अरे तू तो मेरे पास में रहकर मेरी सेवा कर श्याम सुंदर का कैसा सुंदर ध्यान करती है श्याम सुंदर के उस स्वरूप का मेरे सामने तू वर्णन किया कर ऐसे अभिलाषा करके शिवराधिका उस व्यक्ति को अपनी किंकरी बना करके अपने पास रख लेती हैं कि तू पास में रहेगी और तू कृष्ण के रूप का ध्यान करेगी जो अनुभूति तुझे हो उसे मेरे से कह देना मेरे साथ में शेयर कर लेना ऐसा विचार करके श्री राधिका दास से कर देती है तो सर्वोत्तम वस्तु हुई व्यक्ति कर तो रहा है कृष्ण का ध्यान और फल मिल रहा है उसको किसका श्री राधिका दास से का यह अद्भुत बात राधिका दासी से बढ़ के फिर आगे और कोई दूसरी चीज नहीं है राधिका दासी सर्वोत्तम होकर के विराजमान है कृष्ण का ध्यान करने पर श्री राधिका प्रसन्न होंगे और श्री राधिका जब अनुमति प्रदान करेंगी तो अनुमति प्रदान करने पर उसे कृपा करके वे अपने दासी में स्वीकार कर देंगी श्री कृष्ण राधिका दास्य देने वाले नहीं हैं तत्वता तो तत्व तो दास्य देने वाली है राधिका का दास्य राधिका ही देंगी कृष्ण नहीं देंगे परंतु कृष्ण का ध्यान करना ये राधिका दास्य में एक घटक है एक फैक्टर है कृष्ण का ध्यान करने से श्री राधिका की प्रसन्नता होगी और राधिका की कृपा उन जीव को राधिका का दास्य प्रदान करेगी तो वो राधिका की कृपा दास का कारण राधिका ही है परंतु तो राधिका की कृपा को आकर्षित करने के लिए श्री कृष्ण का ध्यान आवश्यक है और कृष्ण का ध्यान करके वो परम परम आनंदित होकर के विराजमान हो जाएगी हरिबो जय जय तो अन प्रीता में दिशा तो निज पदवी मैंने कृष्ण का ध्यान किया है इससे श्री राधिका प्रसन्न होंगे और प्रसन्न होकर के मुझे अपनी किंकरी बना करके रख लेंगी दबियो दृष्टि नाम यद्यपि श्री राधिका का मैंने कभी दर्शन नहीं किया है दबियो दृष्टि नाम राधिका मेरी दृष्टि से राधिका बहुत दूर हैं और श्री राधिका की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ रही होगी वे तो सर्वज्ञ आ इसे मेरे ऊपर पड़ रही होगी तो दबी हो दृष्टि ना यदि यद्य श्री राधिका हमारी दृष्टि से बहुत दूर हैं हम तो केवल कृष्ण के रूप का ध्यान कर रहे हैं परंतु पदम अहम राधा सुखमयी परंतु फिर भी श्री राधा का परम सुख धारण करेंगी क्योंकि मैं कृष्ण का के रूप का ध्यान कर रही हूं और निधायवम चित्ते श्री कृष्ण के रूप का मैं ध्यान कर रही हूं मैंने कृष्ण के कौन से रूप का ध्यान किया बोल कुबले रुचिम बढ़ मुकुटम जिनकी नीले कमल सरी की अंगकांति है जिनके माथे के ऊपर मुकुट सुशोभित हो रहा है जो किशोर हैं और जिन्होंने पीतांबर धारण कर रखा है ऐसे कृष्ण के रूप का जब मैं ध्यान करूंगी तो मेरे इस ध्यान का श्री राधिका विचार करके परम प्रसन्न होंगे और प्रसन्न होकर के अपनी किंकरी बना करके मुझे अपने पास रख लेंगी कि अरे तू दूर मत जाए कर तू तो मेरे पास में ही रहे और तू जो ध्यान कर रही है उसको मुझे बताती जा किस रूप का ध्यान कर रही है और इस प्रकार श्री राधिका मुझे अपनी कईकरी पदवी प्रदान करेंगी तो ध्यान किया जा रहा है कृष्ण का और प्राप्ति हो रही है राधिका कईकरी की ये अद्भुतता है आगे कह रहे हैं दो सौ अठावन में श्लोक में छ मौल मनिषं तम संकर्तयन नृत्यमुज परिचर तमंत्रव चरन जपन श्री राधापल दासमे परमाष्टम सदाधारियन कह साम तुग्रहेण बहुत अद्भुत वस्तु श्री राधिका दास सर्वोत्तम वस्तु है और उस सर्वोत्तम वस्तु को प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण की कृपा कृष्ण का ध्यान वह भी आवश्यक है ये निष्कर्ष कर रही है कि कृष्ण का ध्यान यदि किया जाएगा तो सर्वोत्तम रूप में श्री राधिका दासी की हमको प्राप्ति होगी शिक श्री शामसंदर शिक, शामसंदर मयूर मुकुट को धारण किए हुए हैं शिखी माने मयूर उनका पिछ माने पंख तो मोर का जो पंख है शिखपिच उसको मौल माने मुकुट के रूप में जिन्होंने धारण कर रखा है शिरोभूषण के रूप में जिन्होंने धारण कर रखा है ऐसे श्री कृष्ण का निरंतर निरंतर निरंत ध्यान किया जाए तन नाम संकीर्तन श्री कृष्ण के नाम का ही संकीर्तन किया जाए और नित्यंत चरणाम्बुजम परिचरण श्री कृष्ण के चरणाम्बुज का भी यदि कोई ध्यान करे चरण कमलों का ध्यान करे और तन मंत्र वर्यम जपन श्री कृष्ण मंत्र इनका यदि कोई जप भी करे तो किसी साधक की कृष्ण में अपूर्व निष्ठा देख करके श्री राधिका उनके हृदय में परम प्रसन्नता उत्पन्न होगी और प्रसन्नता उत्पन्न होने पर तब वे श्री राधिका उस व्यक्ति को श्री निज दास दास्य इनको प्रदान करेंगी तन्मंत वर्यम जपन श्री राधा परदास्य में परमाभी सदा धारियन बोल ये तुम जो कृष्ण मंत्र का जप कर रहे हो कृष्ण का ध्यान कर रहे हो तो फिर कृष्ण की प्राप्ति करो ना राधिका की प्राप्ति क्यों कर रहे हो बोल नहीं कृष्ण का ध्यान इसलिए किया जा रहा है कि कृष्ण की और राधिका की दोनों की कृपा हो करके मुझे राधिका का दासी मिले और राधिका का दास मिलकर के फिर युगल की सेवा करूं अभी तक तो कृष्ण का ध्यान कर रहा था कृष्ण का ध्यान करने से राधिका की कृपा की प्राप्ति होगी राधिका की कृपा की प्राप्ति होकर के युगल की सेवा मिलेगी ये दोनों चीजों में अंतर है कृष्ण का ध्यान करके राधिका की कृपा और राधिका की कृपा को प्राप्त करके युगल की सेवा तो परिणाम में युगल की सेवा और राधिका का दास निज अभिमान राधिका दास और निज लक्ष्य युगल की सेवा इसको मैं प्राप्त करते हुए विराजमान केवल कृष्ण की सेवा नहीं ध्यान भले कृष्ण का किया जा रहा है परंतु तो हृदय में जो मोटिव है जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है जुगल की सेवा तो स्तम ध्यान स्तम शिख पिछ मौल मनिषम मयूर मुकुट जिन्होंने ध्यान धारण कर रखा है ऐसे कृष्ण के रूप का ध्यान किया जाए नाम संकीर्तन श्री राधिका के नाम का संकीर्तन किया जाए जो राधिका के नाम का श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन करें उन्हें कृष्ण राधिका के पास में पहुंचा देते हैं और राधिका की कृपा के द्वारा फिर युगल की सेवा उसे प्राप्त हो जाती है तो तन्नाम संकीर्तन क्योंकि साधक के हृदय में अभिलाषा है युगल की सेवा करने की और युगल की सेवा करने के लिए यदि वह श्री कृष्ण के रूप का ध्यान करे तो रूप का ध्यान करने पर श्री राधिका अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे और प्रसन्न होकर के अपने पास में रख लेंगे तब साधक को अपने युवल की सेवा करने के लक्ष्य की पूर्ण प्राप्ति हो जाएगी नित्यंत चरणाम्बुजम परिचरण श्री कृष्ण के चरणाम्बुज की सेवा भी करे तन मंत्रवर्य जपन श्री कृष्ण के मंत्रवर्य इनका जप करे श्री राधा पर दासमेव सदा सदाधार्य श्री राधिका के अभीष्ट रूप में लक्ष्य रूप में श्री राधिका के परदासी की अभिलाषा करते हुए विराजमान हो करम परमो परमोदूतान रागोत्सव तब तद श्री कृष्ण के अनुग्रह से श्री राधिका के अनुग्रह से तदनुग्रह माने श्री राधा कृष्ण दोनों के अनुग्रह से परम उद्भूतान रागोत्सव मेरे हृदय में परम अनुराग कब उत्पन्न होगा ये मैं निरंतर निरंतर चाहती हूं तो कब अनुराग उत्सव से संपन्न में बन सकूंगी ये अभिलाषा कर रही है। तो साधक के हृदय में दोबारा सुन लें साधक के हृदय में युगल की सेवा करने की अभिलाषा है परंतु युगल की सेवा प्राप्त करने के लिए उसने साधन चुना श्री कृष्ण का ध्यान कृष्ण नाम का ही जप कृष्ण का ध्यान और कृष्ण नाम का जप करते हुए देख करके श्री राधे उनकी कृपा अत्यंत अत्यंत उमड़ी दूसरा स्टेप हुआ कृष्ण की कृपा हुई। पहला स्टेप साधक ने कृष्ण नाम कृष्ण ध्यान इनका आश्रय ग्रहण किया दूसरा स्टेप कि कृष्ण नाम और ध्यान करने पर श्री राधिका के हृदय में करुणा उत्पन्न हुई प्रीति उत्पन्न हुई और प्रीति उत्पन्न होने पर जब साधक श्री राधिका ने उस जीव को अपनी दासी बनाया तो वो दासी जो अभिलाषा लेकर के कृष्ण का ध्यान कर रही थी उस कृष्ण के ध्यान करने में उसे ध्यान करने पर उसे श्री राधिका कृपा करके युगल की सेवा प्रदान कर देंगी तो युगल की सेवा प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी ने कृष्ण का नाम लिया उस नाम और ध्यान करने से राधिका के हृदय में प्रीति उत्पन्न हुई प्रीति के कारण राधिका ने उसे अपना दास्य प्रदान किया और दास्य प्रदान करके फिर वह युगल की सेवा करते हुए विराजमान हुआ क्योंकि तो कृष्ण की अकेली सेवा करने में रस का पूर्ण प्रकाश नहीं था ऐश्वर्य छाया हुआ था ऐश्वर्य हावी था ऐश्वर्य माधुरी को उपमर्दित करते हुए विराजमान था जब श्री राधिका के साथ में कृष्ण उपस्थित हुए तो उनके माधुर्य का पूर्ण प्रकाशन प्राप्त हुआ वो कृष्ण के मधुर रूप का ही ध्यान कर रहा था पर पूर्ण माधुर्य का प्रकाशन तब तक नहीं होगा जब तक कि युगल की सेवा नहीं करेगा तो युगल की सेवा करने पर उसे पूर्ण माधुर्य का आस्वादन प्राप्त हुआ तो जीवन का परम लक्ष्य है युगल की सेवा करना परंतु युगल की सेवा करने के लिए अनिवार्यता है श्री राधिका के दासी को ग्रहण करना राधिका का दास्य हम प्राप्त कर नहीं सकते हैं क्योंकि श्री राधिका हमसे दबियान अधिक दूर हैं कृष्ण हमारे अपेक्षाकृत निकट हैं परंतु श्री राधिका हमसे बहुत दूर हैं बहुत दूर होने के कारण हम श्री कृष्ण के रूप का ही यदि करें तो कृष्ण के रूप का ध्यान करके राधिका की प्रीति की प्राप्ति होगी प्रीति के द्वारा राधिका अपने चरणारे हमको दास्य प्रदान करेंगे और जब दास्य प्रदान करेंगे तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे युगल की सेवा युगल सेवा रूप जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर लेंगे ऐसे श्री राधिका के दास्य रूप परम अभिष्ट को हृदय में धारण करते हुए कही श्याम तदनुग्रही श्री राधिका के उस अनुग्रह के द्वारा परमोदूतान रागोत्सव परम अद्भुत जो राग उत्सव है उस राग उत्सव को कब मैं प्राप्त करूंगी ये अभिलाषा प्रकट की जा रही है शास्त्र में संपूर्ण रूप में प्रतिपादित वस्तु है श्री राधिका और कृष्ण इन युगल की सेवा उस युगल की सेवा के लिए अनिवार्य है राधिका दास्य वो राधिका दास से हम अपने साधन से प्राप्त कर नहीं सकते हैं इसलिए हम श्री कृष्ण की ही ध्यान करते हुए विराजमान हैं कृष्ण के ध्यान के द्वारा राधिका की कृपा और कृपा के द्वारा राधिका की दास्य की प्राप्ति और दासी की प्राप्ति होकर के तब कृष्ण के पूर्ण माधुर्य का हमको आस्वादन प्राप्त होगा ये पांच स्टेप्स के द्वारा ये श्री राधिका कृष्ण के पूर्ण माधुर्य और पूर्ण माधुर्य का की प्राप्ति साधक को होगी वो राधिका दास्य जो है उस, उसके द्वारा ही एकमात्र संभव है श्री राधा रसकेन्द्र रूप गीतायन गुंजा मंजुलहार मुकटादिया वेदेचाग्रता श्याम प्रेषित पूग मल्य नवगंधाद्रीणयन तत्दाब तो नखच्छटा रसहृदे मग्ना श्री रूप सामीधारेन्द्र श्रावण कब वो अवसर होगा जबकि श्री श्यामसुंदर मुझे दासी बना करके श्री राधिका के पास में भेजेंगे श्री राधिका मुझे अपनी दूती बना करके श्यामसुंदर के पास में भेजेंगी और श्री प्रियालाल इन दोनों को परस्पर मिलाने के लिए मैं प्रयास करूंगी मैं श्री राधा रसकेद्र रूप गुणवत्ता श्री राधिका के रसकेन्द्र राधिका के रसक रसिक होकर के जो कृष्ण विराजमान हैं उन कृष्ण के ओर से जब दूती बनकर के श्री राधिका के पास में जाऊंगी उस समय श्री प्रिया जी के सामने रसकेन्द्र श्याम के रूप गुण इनका गायन करूंगी श्री श्याम उनकी दूती बनकर के मैं किशोरी जी के पास में जाऊंगी किशोर जी के पास में जाकर के श्री श्याम के रूप गुण इनके गीतों का श्री राधिका को श्रवण कराऊंगी जैसे प्रातः काल के समय पूर्वान्न में श्री बृंदा जी किसी वन की देवी को किसी वन देवी को श्री राधिका के पास में फूल लेकर के भेजती हैं फूल चुन करके राधिका माला बनाएंगी तो फूल चुन करके किसी मालिन के द्वारा भेजा किसी वन देवी के द्वारा श्री बृंदा देवी ने भेजा और वो वृंदा देवी से श्री राधारणी पूछती हैं वो जो दासी आई है उस दासी से पूछ रही हैं कि अरे कहा से आई श्याम सुंदर इस समय क्या कर रहे हैं और उस समय वो कहती है कि श्याम सुंदर इस समय इस तरह से गो कर रहे हैं इस तरह से स्नान कर रहे हैं श्रृंगार कर रहे हैं तो अथवा वे गाय चलाने के लिए गए हैं तो श्याम अंदर की सारी जो गुण माधुरी रूप माधुरी है उसका वो दासी वर्णन कर रही है श्री राधा रानी से और राधा रानी को कृष्ण के गुणों को सुना रही है गुंजा मंजुल हार मुकुटा वेदेशाग्रता और श्री राधिका ने जो पुष्प माला इत्यादि बनाई उन पुष्पमाला इत्यादि को गुंजा मंजुल माला मयूर मुकुट हार इनको श्री राधिका ने गूथ करके तैयार किया और उन भेंट को लेकर के मैं दौड़ करके जाऊंगी और जाकर के श्री श्याम सुंदर को समर्पित करूंगी स्वयं समर्पित नहीं करूंगी श्याम सुंदर को समर्पित करने के लिए सखाओं को दूंगी और श्री सुवल राधिका के द्वारा बनाई गई माला उसको श्री श्याम सुंदर को धारण कराएंगे ये मध्यान लीला पूर्वान लीला के की लीला है पूरा लीला में उस माला को श्री श्याम सुंदर को धारण कराएंगे सो गुंजा मंजुल हार वर मुकुट इनको आवेदित चाग्रता श्री कृष्ण के सामने मैं आवेदित करूंगी और श्याम प्रेषित पू माल्य नव गंधाद्य सम्रीणयन और श्री श्याम सुंदर के द्वारा जो सुंदर सुपारी उनके फलों को कभी भेजा गया है कभी सुंदर माल्य माने सुंदर पुष्प इनको भेजा गया है सुंदर गंध इनको भेजा इनको श्री राधिका को समर्पित करती हुई तो श्याम प्रेषित पूग श्याम सुंदर के द्वारा बदले में भेजी गई कभी पूग माने सुपारी को कभी माल माने फूलों को कभी नवगंध नई गंध चंदन इत्यादि को श्री राधिका को संप्र प्रेषित करके जब मैं श्री राधिका को आनंदित करूंगी श्याम सुंदर की प्रसादी माला को लाकर के श्री राधा रानी को प्रदान करूंगी और श्री राधे का प्यारे की गंध से युक्त माला को धारण करके आप पूर्व आनंदित होंगी उस समय तत्पादाब नख छटा रस हृदय मदन कदा श्याम हम हे श्री राधिके आपके चरणों का दर्शन करके आपके एक चरण कमल के नख की छटा को छटा के रस को हृदय में धारण करके मैं कब विमोहित हो जाऊंगी तो पूर्वा लीला का वर्णन है लीला में श्री वृंदा देवी ने फूल भिजवाई जिससे श्री राधिका श्याम सुंदर के लिए माला तैयार कर सके उन फूल को लेकर के ये दासी वन देवी के रूप में क्या कभी मालिन की पुत्री के रूप में मालिन कन्या के रूप में मैं श्री राधिका के पास में आऊंगी राधिका का राधिका को उन पुष्पों को और उन वन की जो सामग्री है उन वन की सामग्री को माने मयूर मुकुट इत्यादि गुंजा इत्यादि इनको श्री राधिका को समर्पित करूंगी श्री राधिका उनको ग्रहण करके श्याम सुंदर के लिए माला पोएंगी अपने हाथ से और पूछती जाएंगी श्याम सुंदर इस समय क्या कर रहे हैं उस समय श्याम सुंदर के रूप गुण लीला इनका श्री राधिका को गायन करूंगी श्री राधिका उसी माला को गूथ करके माला बना करके जिस समय मुझे देंगी उस समय उस माला को लेकर श्याम सुंदर के पास में जाकर के गुंजा माला मयूर मुकुट इनको श्री श्याम सुंदर को समर्पित कर सखा के माध्यम से सखा उस माला को श्याम सुंदर को धारण कराएगा श्रृंगार करेगा और श्रृंगार करने के बाद में श्री श्याम सुंदर बदले में मुझे पुरस्कार के रूप में सुंदर पान प्रसादी सुंदर सुपारी गिलोरी नई गंध इनको जिससे मैं प्रदान करेंगे प्यारे की प्रसादी माला प्यारे की प्रसादी गुंजमाल इत्यादि को धारण करके संप्रीणयन श्री राधिका को मैं पुनः लौट करके अपूर्व आनंदित करूंगी और उनको सूचना दूंगी कि इस समय श्याम सुंदर कुसुम सरोवर पर पहुंच गए हैं आने वाले हैं आप भी जल्दी से पधारो और श्री प्रिया जिस समय कुसुम सरोवर पर जा रही हैं वहां पर कहीं श्याम सुंदर की प्रतीक्षा करने के लिए पुष्प चयन कर रही हैं उस समय श्याम सुंदर को वहां भेज करके प्रिया की सूचना दे करके उनको मैं आनंदित करूंगी और इस प्रकार हृषि राध के आपके चरण कमलों की जो नख की अपूर्व छठा उस छटा का दर्शन करके कब मैं आनंद में डूब जाऊंगी उस आनंद में डूबकी मैं लगाती हुई विराजमान होंगी इस प्रकार श्री युगल सरकार को परस्पर मिलाना यह दासी का सखी का परम लक्ष्य होगा ऐसा अभिलाषा करते करते कहीं बाह्य दशा में आकर के ग्रंथकार कहने लगते हैं ये दशा में लीला में चिंतन कर रहे थे लीला में अपनी स्थिति का विचार कर रहे थे और उसके बाद में कहीं बाह्य दशा में आकर के कह रहे हैं क्वासौ राधा निगम पद्मी दूरगा कुछ चासौ कृष्ण तस् कुछ कमलोर अंतरेका वासंत परम परमह प्राणी अहो गर्भकर्मा तम स्फुति महमा एष वृंदावन और अंत में श्री वृंदावन की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अरे आज ये जो भावना मेरे हृदय में आई वो क्यों आई क्योंकि यह श्री वृंदावन की रज का महात्म्य है वृंदावन की रज ने मेरे हृदय में यह अभिलाषा उत्पन्न की क्वासव राधा कहा वेष्णी राधे का जो श्याम सुंदर की भी आराध्या होकर के विराजमान निगम पदवी दूरगा जिन श्री राधिका के माधुर्य का वर्णन कर सकने में निगम भी संभव नहीं है सो निगम पदवी दूरगा वेद जिन श्री राधिका का पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सकते हैं संकेत में कहीं वर्णन करके केवल महिमा महिमा का वर्णन करके वेद अपने आप को धन्य मान लेते हैं तो जो श्री राधिका की जो श्री राधिका की महिमा वेद के मार्ग से भी दूर है निगम निगम आगम आगम कहीं न सक कही गुण ग्रंथ लोक वेद पर चलो परम परा को पंथ ये जो परा प्रेम का जो पंथ है यह वेद भी केवल संकेत मात्र करते हैं उसका पूरी तरह से निरूपण कर सकने में समर्थ नहीं है केवल रसिक जनों के हृदय में ही वह लीला स्फुट होती है केवल संकेत मात्र करके नेति नेति करके चुप हो जाते हैं तो क्वासो राधा निगम पदवी दूरगा श्री राधिका वेद की पदवी से भी वेद के वर्णन की पद्धति से भी दूर का दूर होकर के विराजमान कुछाशव कृष्ण हा और श्री कृष्ण भी वेद की पदवी से परम परम दूर हैं तो कहा श्री राधा कृष्ण जिन राधा का वर्णन वेद साक्षात रूप से नहीं कर पाते हैं केवल संकेत मात्र करते हैं श्री कृष्ण भी परम मधुर होने पर भी रस रूप होने पर भी उनके सिद्धांत सिद्धांत का वेद वर्णन करते हैं उस रस का पूरी तरह से वेद कहीं विवरण नहीं दे पाते हैं रस का विवरण रस की व्याख्या श्री बेद भी पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं केवल रसो वैसा कहकर के वेद चुप हो जाते हैं और फिर नेती नेती कहने, कहने लगते हैं कि हमारी सामर्थ्य से वो परा है परे है वह बहुत व्यापक होकर के विराजमान है और जिनके सामने हम वर्णन कर रहे हैं वे भी हमारे वर्णन के द्वारा उस वस्तु को नहीं जान सकते हैं केवल कृपा के माध्यम से ही उस वस्तु को पूरी तरह से जाना जा सकता है हमने केवल दिशा निर्देश मात्र कर दिया है ऐसा कहकर कि तो वेद चुप हो जाते तो कहा वेद मार्ग से दूर माधुर्य वाली श्री राधे और श्री कृष्ण वे कृष्ण कहां मिलेंगे बोल वेद जहां पर नहीं पहुंच पाते हैं उस स्थान पर कृष्ण मिलते हैं वो स्थान कौन सा है वो तस्या कुछ कमलो अंतरेकांत बासह श्री प्रिया जी के कुछ कमल रूपी कुछ रूपी कमलों के बीच में एकांत निवास करने वाले भोरे के समान श्री श्याम सुंदर हैं जैसे भोरा किसी कमल के भीतर बंद है इसी प्रकार प्रिया के हृदय में हृदय रूपी कमल में श्री श्याम सुंदर भौरे के समान एकांत निवास कर रहे हैं और वहां से अलग हटना नहीं चाहते हैं ऐसे कृष्ण कहाँ वेदों से भी अछूती वेदों से भी दूर केवल वेद जिनका संकेत मात्र करते हैं ऐसी श्री राधिका कहां क्वाम तुच्छ और कहा मै तुच्छ हूं मेरे शरीर का तुच्छ जीव परम अधमह जो कि परम अधम होकर के विराजमान है परमम अधम प्राणी मैं एक प्राणी मात्र हूं प्राणी का तात्पर्य है जो देह को ही आत्मा मान रहा है ऐसा जीव प्राणी कहलाता है प्राणी माने जो देह को ही आत्मा मान रहा है ऐसे बद्ध जीव को प्राणी कहते हैं तो मैं प्राणी प्राण जिसमें विराजमान है प्राण प्रतीक है सारी इंद्रियों का और प्राण प्रतीक है इंद्रियों को संचालित करने वाली प्राण शक्ति का तो प्राण कहने पर देह आ गया तो देह को ही आत्मा मानने वाला कहा है? मैं प्राणी तत्वतः देह को जब मान आत्मा मान लिया जाता है तो उसको ही हम प्राणी कहते हैं कोई चूहा मरा कोई पिल्ला कोई पशु पक्षी जीव मरा हम क्या कहते हैं बोले अमुक प्राणी मर गया तो प्राणी का मतलब है बद्ध जीव तथा देह को ही जिसने आत्मा मान लिया उसको हम प्राणी कहेंगे आत्मा का वर्णन करना होता तो तो फिर आत्मा शब्द का प्रयोग करेंगे प्राणी शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे प्राणी और आत्मा में अंतर है आत्मा कहने पर चेतन आधारभूत जो जीव है उसे जीव शक्ति का बोध होता है प्राणी कहने पर जिसने देह को ही आत्मा मान लिया है उस देह का बोध होता है देह मरा है चेतन नहीं मरा है इसलिए सचेतन देह को निश्चेतन करने वाला जो अज्ञान है उस अज्ञान से युक्त व्यक्ति वह प्राणी कहलाता है तो प्राणी और प्राण इन दोनों में कहीं अभेद की प्राप्ति हो जाती है अध्यास से देह को ही आत्मा कह दिया जाता है तो प्राणी का तात्पर्य देह से युक्त व्यक्ति ही है तो कहा मैं प्राणी को हम तुच्छ परम अधम मैं तुच्छ एक प्राणी हूं प्राणियों में भी परम अधम हूं जो कि पाप का ही निरंतर सेवन करने वाला है और अहो गर्भ कर्मा में परम निंदनीय कर्म करने वाला मैं विराजमान हूं तो कहा अधम कर्मा मैं प्राणी यत्तन नाम स्फुर महिमा परंतु आज मेरे शरीर के व्यक्ति के मुख से श्री राधा राधिका नाम की महिमा प्रकट हो रही है श्री कृष्ण राधिका इनके नाम की महिमा प्रकट हो रही है ये कहां से आई ये महिमा कैसे उदय हुई इसका कारण ढूंढता हूं तो अंत में निष्कर्ष में पहुंचता हूं वृंदावन से महिमा यही वृंदावन की एकमात्र महिमा है तो कहां श्री राधिका जिनका वेदवी संकेत मात्र से निरूपण करते हैं पूर्ण निरूपण कर सकने में वेदवी समर्थ नहीं है कहा श्री कृष्ण जिनका महिमा मात्र का वेद गायन करते हैं उनका यथातथ निरूपण कर सकने में वेद भी समर्थ नहीं है क्योंकि श्री कृष्ण तो अपने मधुरतम स्वरूप में श्री प्रिया जी के कुछ कमल के भ्रमर हो करके विराजमान हैं उनके हृदय में ही कमल हो करके वे निवास करने वाले हैं ऐसी श्री प्रियालाल उनकी कहा? और कहा मेरे शरीर का एक तुच्छ जीव जो कि देह को ही प्राण मान करके देह को ही आत्मा मान कर के बैठा ऐसा जो पुरानी है और जो गर्भकर्मा शास्त्र में जिन कर्मों का निषेध किया उनको ही परम रुचि के साथ में करने वाला हूं ऐसा तुच्छ कहा मैं उन राधा कृष्ण का नाम आज मेरी जिह्हा पर जो स्फुरित हो रहा है इसमें महिमा श्री वृंदावन धाम की है वृंदावन धाम में आएगा तो व्यक्ति अपने आप राधे राधे बोलने लग जाएगा यहाँ का वातावरण ही राधे राधे बोलने का राधा नाम का वातावरण है तो यदन नाम स्फुर्ति महिमा आज श्री राधे नाम मेरे जिह्वा के ऊपर आ रहा है यह महिमा ऐश वृंदावन वृंदावन की महिमा है चलते चलते एक बात और कि महिमा शब्द पुल है ऐश महिमा वृंदावन शब्द हैं उनको हम हिंदी में भले ही स्त्रीलिंग का प्रयोग करते हैं परंतु स्त्रीलिंग नहीं है संस्कृत में है। ऐश एश महिमा ऐशा मेहमा नहीं कहा ऐश महिमा तो महिमा गर्मा लखिमा ये सब पुल्लिंग शब्द हैं तो यहां पर ये व्याकरण की जो परम शुद्ध शुद्ध स्वरूप है वो भी व्याकरण का ज्ञान भी अपूर्व रूप से प्रकट हो रहा है तो ऐश महिमा वृंदावन ये वृंदावन की ही अपूर्व महिमा है ऐसे निरूपण किया आगे कह रहे हैं वृंदारण्य नव रसकला कोमल प्रेम मूर्ति श्री राधाचरण कमला मोद माधुर्य सीमा राधाम ध्यान रसक तुल के विलासाम कथमेह तनुम नासी भवे कव वो अवसर होगा हे श्रीकिशोरी जू कब आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा करेंगी कि मैं अपने इस शरीर को आपके चरणों में समर्पित कर दूंगी और मेरे इस देह दैहिक की आप स्वामनी होकर के विराजमान हो जाओगी और मैं आपकी कृत दासी होकर के अकृत दासी होकर के मैं आपकी सेवा करूंगी अपने आप को आपके श्री चरणारंग में पूरी तरह से समर्पित करके कब नासी भवे माने आपके चरणों में अपने शरीर को माने गिरवी रख करके समर्पित करके कब मैं आपकी दासी होंगी कि जैसे आप चाहो वैसे मेरे, मेरे शरीर का आप उपयोग करो वृंदारंग श्री वृंदावन रूप से विराजमान है उसमें नवरसा रस कला कोमल प्रेम मूर्ति नित्य नूतन रूप में प्रकट होने वाला जो श्रृंगार रस है उसकी विभिन्न कलाओं को विभिन्न विस्तारों को उसके विभिन्न वैभव को श्रृंगार रस के विभिन्न वैभवों को अर्थात विभिन्न केलियों को प्रकट करने वाली कोमल प्रेम मूर्ति श्री राधिका कोमल प्रेम मूर्ति हैं वे श्री राधिका नव रस अर्थात श्रृंगार रस उसकी कला माने श्रृंगार रस की विभिन्न चेष्टाएं उनको प्रकट करने वाली कोमल प्रेम की मूर्ति हो करके ही विराजमान है उस प्रेम की मूर्तिमान स्वरूप हो करके श्री राधिका विराजमान है मानो संधि शक्ति से युक्त हो करके आह्लाद ने ही एक रूप धारण कर लिया ऐसा स्वरूप वाली है श्री राधिके आप मेरे सामने बृंदावन में क्रीड़ा करती हुई विराजमान है ऐसी श्री राधिका के चरण कमलों के में जो अपूर्व आमोद माधुर्य सीमा अपूर्व आनंद विराजमान है उस आनंद की आप सीमा होकर के विराजमान हे श्री राधिका आप वृंदावन में जो श्रृंगार रस है उस श्रृंगार रस में अनेक चेष्टाएं हैं तो अनेक चेष्टाओं से युक्त अनेक कलाओं से युक्त जो श्रृंगार रस वही मानो कोमल मूर्तिमान स्वरूप धारण करके आपके रूप में प्रकट हो गया श्रस की मूर्ति नहीं होती है परंतु यहां संघनी शक्ति से युक्त होकर के जो आह्लादनी शक्ति है वही राधिका स्वरूप को धारण करके सामने विराजमान हो गई है ऐसे श्री राधिका के स्वरूप में आपके चरण कमल वे परम सुंदर होकर के विराजमान क्योंकि मैं दासी हूं इसलिए मेरा संपूर्ण ध्यान आपके चरण कमलों में ही केंद्रित है तो चरण कमल की आमोद माधुरी सीमा चरण कमलों से अपूर्व कमल से जैसे सुगंध निकलती है ऐसे ही माधुरी की सुगंध आपके चरण कमलों से प्रकट हो रही है और वो माधुरी की ही आप सीमा होकर के पराकाष्ठा होकर के विराजमान है उन राधा का ध्यान में कब ध्यान करते हुए विराजमान होंगी तो श्रृंगार रस ने मूर्तिमान स्वरूप धारण किया और मूर्तिमान स्वरूप धारण करके वो विभिन्न चेष्टाओं को करते हुए श्रृंगार रस विराजमान हुआ उस स्वरूप के परम कोमल चरण उन चरण कमलों से सुंदर यश और लीला रूपी सुगंध चारोर प्रकट हो रही है और उस लीला की सुगंध और मधुरमा उसकी परम सीमा इन चरणों से निरंतर निरंतर प्रकट हो रही है ऐसी श्री राधिका का ध्यान करते हुए रसिक तिलकेन आत्केली बिलासा में कौन वहां पर आकर्षित हो रहा है बोल रसिक तिलक रसकों में भी तिलक भूत है श्री श्याम सुंदर ऐसे श्याम सुंदर के द्वारा रसिक रसिकलीस वे श्री श्याम सुंदर जिन श्री प्रिया के साथ में केली विलास करते हुए श्री प्रिया की सेवा कर रहे हैं श्री श्याम सुंदर भी जिन प्रिया की सेवा करते हुए विराजमान होते हैं केली विलास के, के द्वारा उन मूर्तिमान श्रृंगार रस की मूर्ति रूप श्री प्रेम की मूर्ति श्री राधिका श्रृंगार रस प्रेम की मूर्ति श्री राधिका उनकी सेवा करते हुए श्री केली विलास करते हुए विराजमान हैं अर्थात केली विलास से श्री राधा रानी की सेवा कर रहे हैं तामे वाहम कत में तनुम नासी भवेम ऐसी श्री राधिका की कव मैं दासी बनूंगी दासी भी कैसे बनूंगी अपने शरीर को समर्पित करके कव मैं उनकी दासी बनूंगी शरीर को समर्पित करने का तात्पर्य है कि कर्मेंद्री ज्ञानेन्द्रीय और अंतकरण इन तीनों को प्राणों सहित समर्पित करके कव मैं आपकी दासी बनूंगी ऐसी मुझे आप कब स्वीकार करेंगे तो पुरेष्टक जो है उन पुरेष्टकों के सहित अपने शरीर को आपके चरणों में समर्पित करते हुए मैं कब आपकी दासी बनूंगी ये मेरे ऊपर कृपा कर पंच महाभूत हो गए पंच तन्मात्राएं हो गई पांच कर्मेंद्रिया हो गई पांच ज्ञान इंद्रिया हो गई चार अंतकरण हो गए इन ज्ञानेन्द्रियों कर्मेंद्रियों के जो परम विषय हैं, वे हो गए मन बुद्धि और चित्त पांचों के साथ में फिर मन बुद्धि और चित्त इनको भी जोड़ करके आठ जो अष्टक हैं पुर्यष्टक हैं उन पुर्यष्टक के सहित पुर्यष्टक का समूह हो गया क्या ये देह ऐसे देह को मैं आपको समर्पित करूंगी आठ पुरी हैं पुर्यष्टक आठ हैं सबसे पहले आया पंच महाभूत पृथ्वी जल वायु तय आकाश पंच महाभूत पंच महाभूत के बाद में आया फिर पांच कर्म इंद्रिया वाक पाण पा, पा, पायु उपस्थ ये कर्म इंद्रिया फिर पांच ज्ञान इंद्रिया नेत्र श्रोत्र रचना त्वक घ्राण ये पांच ज्ञान इंद्रिया हो गई तो तीन हो गए पंच महाभूत पंच पंचकर्मेंद्री पंच ज्ञानेन्द्र फिर पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रियों के चेष्टाएं ये चेष्टा हो गई शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनके विषय हो गए इसी प्रकार कर्मेंद्रियों की जितनी भी चेष्टाएं हैं वे कर्मेंद्रियों की चेष्टाएं हो गई जो प्राणों से युक्त होकर के तो प्राणापान ज्ञान उदान समान ये पांच हो गए प्राण माने स्थूल शरीर और इन स्थूल शरीर के साथ में तीन चीज और जुड़ गई मन बुद्धि और अहंकार तो ये आठ हो गए पंचभूत पंच कर्मेंद्री पंच ज्ञानेन्द्री पंच तन्मात्राएं पंच प्राण और पंच प्राण के साथ में मन बुद्धि और अहंकार तो ये आठ पूरी हो गई इन आठ पुरियों के समूह को ही हम कहेंगे देह ऐसे देह का अहंकार की बुद्धि हो जाना उसी का नाम है जन्म और इस पुर्यष्ट से बने हुए देह में अहंकार का त्याग हो जाना इसी का नाम है मृत्यु जन्म मृत्यु का राष्ट्र जन्म मृत्यु की परिभाषा कि पुरेष्टक में अहंकार बुद्धि या है जन्म पुरेष्टक में अहंकार बुद्धि समाप्त हो जाना यही है मृत्यु पुरेष्टक हो गए पांच पंचभूत पंच कर्मेंद्री पंच ज्ञानेन्द्रीय पंच तन्मात्राएं और पंच प्राण ये पांच चीज तो ये हो गई और मन बुद्धि और अहंकार ये तीन और हो गए तो इनसे युक्त होकर के जो ये पांच जो अष्टक हैं ये आठ जो पांच पांच चीजें हैं पंच अष्टक ये पांच जो पुरी है इन आठ पुरियों से में ममता बुद्धि का होना यही है जन्म और इनमें एक शरीर से ममता बुद्धि का हट जाना वही है आत्मा की ममता बुद्धि का हरजाना यही है मृत्यु मैं ये देह हूं ऐसा आत्मा मान ले इसका हो गया जन्म उस देह का हो जाएगा जन्म और जब आत्मा उनसे अपने चित्त को हटा लेगी तो उसका नाम हो जाएगा उस देह की मृत्यु आत्मा तो कहीं भीतर अंतर्यामी होकर के विराजमान है सबकी अंतर्यामी होकर के वह आत्मा विराजमान तो मैं अपने इस देह को आपके श्री चरणारिंद में समर्पित करती हुई कब मैं विराजमान होकर हुँ के होंगी और दासी मैं आपकी ये देह को समर्पित करके मैं आपकी दासी बनकर के विराजमान हूं तो बृंदावन नव कला कोमल प्रेम मूर्ति वृंदावन में नवरस माने श्रृंगारस उसकी कला माने चेष्टाएं उसके विलास उनसे युक्त कोमल प्रेम व प्रेम ही मूर्तिमान हो करके संधिनी शक्ति से युक्त हो करके एक किशोरी के रूप में सामने घनीभूत हो करके उपस्थित हुआ ऐसी प्रेम मूर्ति श्री राधिका के चरण कमलों से जो अपूर्व गंध प्रकट हो रही है उस गंध की माधुर्य से मैं आकर्षित हो रही हूं और परम परम सीमा में पराकाष्ठा में डूब रही हूं ऐसी श्री राधिका का ध्यान करते हुए रसिक तलक श्री श्याम सुंदर वो भी जिन में जिन श्री राधिका में केली करना चाहते हैं श्री राधिका के साथ में जो विराजमान हैं ऐसी श्री राधिका उनके ही श्री चरणारिंद में अपने देह देही का समर्पित कर समर्पण करके कहू मैं आपकी दासी बनूंगी दासी बनकर के श्री युगल उनकी सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा ऐसे प्रार्थना करते हुए विराजमान हो रहे हैं हा कालिंदी तय मम निधि प्रे साक्षा भूत भोगो दिव्यालताज हे राधाया शुका, हे मृगा हे मयूरा भूयो भूयो प्रणति भी अहम प्रार्थे हो न कंपाम हे शिव के जितने भी वृक्ष हो वह आप मेरे ऊपर कृपा करो हे कालिंदी हे श्री कालिंदी जी आप मेरे ऊपर कृपा करो मम निधि ही प्रेसा क्षालितोभूत हे श्री कालिंदी आप में ही मम निधि प्रेसा आप मेरी निधि हो आप को प्रेसा माने अपने प्यारे के साथ में श्री वृंदावन में भूत जल क्रिया करते हुए मैं देखूं श्री राधा कृष्ण को श्री कालिंदी जी में जल क्रिया करते हुए मैं कब देखूंगी भो वो, वो दिव्याद तरलता हे वृंदावन के दिव्य तरलताओ तत्पर्श तो भाज कब मैं आपका दर्शन करूंगी जो कि श्याम सुंदर के नाखूनों से श्याम सुंदर के नख से आपका स्पर्श किया जाएगा ऐसी इन लताओं का मैं कब दर्शन करूंगी जब श्री श्यामचंद्रन इन वृक्षों का स्पर्श करते हुए विराजमान होंगे और ऐसे वृक्षों का लताओं का सेवन करते हुए उनके नीचे उनकी गोदी में मैं भी पड़ी रहूंगी मैं भी इन वृक्षों की भाजा है इन वृक्षों का सेवन वृक्ष लताओं का सेवन करते हुए विराजमान होंगी हे राधाया रति ग्रह हे श्री राधिका के बिलास मंदिर के सुखगणो हे मृगा हे मयूरा हे मृग और मयूरो भूयो भूयो प्रणति भी अहम मैं आपकी बार बार आपको प्रणाम कर रहा कर रही हूं यहां पर सुख शब्द के द्वारा उस लीला का वर्णन करने वाली सखीगण वे ही सुख हैं श्री प्रिया लाल का पर्या जो अभिसार है उस अभिसार को कराने वाली सखी गण ही मृग हैं और उस लीला का अपलक दर्शन करके आनंदित होकर के आंखों को फाल करके उस लीला का दर्शन करने वाली सखी गण ही मृग हैं तो अनधकारी से बचाने के लिए कहा जा रहा है शुक्र मृग मयूर तत्वत ये सब सखी गण ही है तो हे श्री वृंदावन की सखी गणो जो कि सुख जैसा मृग जैसा और मयूर जैसा व्यवहार धारण करते हुए विराजमान हो आपको वृंदावन के एक इन सुख मृग मयूर इनको प्रणाम करते हुए मैं आपकी शरणागति आपसे याचना कर रही हूं कृपा करके प्रार्थ है वो आप मुझे अपनी अनुकंपा प्रदान करें और अनुकंपा प्रदान करके जैसे आप उस लीला का गायन करेंगे मैं आपकी अनुगत होकर के उस लीला का निरंतर निरंतर श्रवण इस प्रकार के वृक्ष वृंदावन के मृग वृंदावन के मयूर वृंदावन के शुक, वृंदावन की लताएं और छपा करके लक्ष्य रूप में वृंदावन के रसिकजन सखीगण उनसे यह प्रार्थना किया जा रही है कि हे वृंदावन की भूमि हे वृंदावन के दिव्य वृक्ष हे वृंदावन के शुक्र आपसे प्रार्थना है कि आप कृपा करके मेरे ऊपर अनुग्रह करें और अनुग्रह करने पर मुझमें प्रेम उत्पन्न हो मैं उस आपके द्वारा गाए गए प्रेम को देख करके जब उसका निरंतर निरंतर गायन करूंगी तो मेरे गायन को मेरे ध्यान को देख करके राधा रानी मेरे ऊपर प्रसन्न होंगी और प्रसन्न होकर के राधा रानी जब मुझे आपके समान ही श्री नुकुंज मंदिर में दास्य प्रदान करेंगी किंकरी बनकर के मैं विराजमान होंगी तब मेरे जीवन का परम फल युगल की सेवा जैसे आप युगल की सेवा कर रही हैं इसी प्रकार आनुपत्य में युगल की सेवा इनको करते हुए मैं विराजमान हूँ बोलो लाली लाल की जय निताय गौर हरी गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमण हरी गोविंद जय जय राधा बुलवृंदावन बिहारी लाल की जय कल इस ग्रंथ को ये ग्रंथ संपूर्ण होगी बुलवृंदावन बिहारी लाल